या यन तुम महा छ्य परिषद द्वितीय अध्याय के अष्टम खंड तक तो विचार हो गया था जिसमें अष्टम खंड के प्रथम द्वितीय तृतीय मंत्र में सप्तमी दशाम की उपासना आरंभ की यहां से पहली पंचमी दशाम चल रहा था अभी सप्तमी दशाम टीका में कहते हैं बाघ दृष्टि और अनंतरम आदि दृष्टि विधि पूर्व में जो कुछ वाणी का विषय लेकर के उपासना किया था तो अब बाघ दृष्टि के अनंतर आदित्य दृष्टि से उपासना करनी है सातों अवय में आदित्य दृष्टि करनी होगी आदित्य दृष्टि से शाम के जो सात भाग हैं जो अहंकार प्रस्ताव उद्गीत आदि उपद्रव निधन आदि सात हैं तो ये सात अवयवों की उपासना होगी पूरे में आदित्य दृष्टि करना है ठीक है बाघ दृष्टि अनंतर आदित्य दृष्टि विधेयक सामने आदित्य दृष्टि का विधान किया जाता है तस्वयत्वाद कहते हैं आदित्य शब्द जो होगा आदित्य सूर्य बांग्म है कैसे बांग्मय है वाणी का विकार कैसे बाणी में से कैसे होगा बांगमय का अर्थ होता है वाणी का विकार मय प्रत्यय है कैसे होगा तो टिप्पणी कर कहते हैं बाचो अग्नि किस होते हैं वाणी से अग्नि उत्पन्न होगा अग्निपुंज है वो आदित्य बाचो अग्नि ऐसा आया है परिषद में पढ़ा गया था बाचो अग्नि श्रुत अग्नि तेज तेज है या श्रुति में जो बाचो अग्नि में अग्नि अग्निशब्द आया है ऐति परिषद में वो अग्नि का शब्द तेज है अग्निशब्द का अर्थात तेज है और सूर्य तेज सामान्य है तेजी तो है तेजपुंज और तो कुछ नहीं है तनमयश आदित्य तेजोमय है आदित्य सो आदित्य तनमय बन ये बाचो अग्नि स्तृति के द्वारा बांग विकार हो रहा है बाणी से अग्नि उत्पन्न हुआ बाणी कारण है अग्नि उसका अधिष्ठात्र देव है तो ये स्मृति का आधार पर आदित्य बांग बोला था वाणी का विकार वाणी से विकार है फिर मैट विकार में भाषा है अभक्ष सूत्र है करता है कहा कहािपणी का स्पष्ट कर दिया बांग कैसे होगा बाणी का विकार आदित्य कैसे बनेगा विकार अर्थ में बाचो अग्नि बाचो अग्नि आया है श्रुतव अग्नि तेज अर्थ या श्रुति में जो बाचो अग्नि कहा अग्निश्वर्थ का अर्थ तेज सामान्य है तेज है वो तम चो आदित्य और तेज तेजो होता है आदित्य आदित्य अथवा यहाँ पर वेद राशि प्रचुरत्व बात तत्व यहाँ आदित्य शब्द का अर्थ यह भी होता है वेद राशि वांग्मय है वेद राशि जो प्रचुर है वही होता है यहां आदित्य शब्द का अर्थ वांगमय शब्द का अर्थ यह भी हो सकता है राशि उच्चारण होता है जो वेद बांगमय है वो ये कृपाणी कहा बता दिया है नम उतम कहते हैं या आदित्य की दृष्टि से उदगी सात प्रकार के उदगित की उपासना का विधान ठीक नहीं पूर्वादि संकट होता है क्यों पूर्व में आदित्य दृष्टि विशिष्ट उपासना से उपदिष्ट पहले भी आदित्य दृष्टि विशिष्ट सवन की उपासना पहले भी हुई है तो बार बार एक ही उपासना क्या बताना पहले भी हुई है पूर्व में द्वितीय अध्याय में द्वितीय अध्याय द्वितीय मंत्र में यही आया था तो ये यहां भी आया है आदित्य आया है तो पूर्व में भी आदित्य दृष्टि से उपासन से उपदृष्ट आसन क्या अवय मात्रे कहा पूर्व में जरूर कहा है अवय मात्रे सामने आदित्य दृष्टि पंचविद श्रोता पंचविध उपासना में बताई गई थी कहा अवय मात्र में साम दृष्टि आदित्य दृष्टि साम में करने को कहा था पंच विदेश उपासना में एक अवय आदित्य दृष्टि से उपासना करना चाहता पूरे अवयव में नहीं कहा था यही उपास्य बताया साम में, अवय मात्र साम में मान पांच अवय में में से कोई एक अवय में आदित्य दृष्टि पंचविदेश उगता है पंचविदा में कहा दो दो एक में पताएगा द्वितीय त्याय के खंड के प्रथम मंत्र में आया था उद्गीत शब्द से आदित्य को दिया और जो तो प्रथम से अध्याय प्रथम अध्याय में भी आ, ऐसा आया था माने एक तीन एक में आया था ये माने आदित्य दृष्टि से उपासना करने को उद्गीत विषय में आया था ये कहा अब का अध्याय आज ठीक में कहा आग दिन बाद मंत्र है अथकलोमम आदित्यम सप्तविदम सामोपाशितः अथकलोमम आदित्यम सप्तविदम सामोपाशितः सर्वदा समाः सर्वदा समाः तेन सामो तेन नाम मां प्रति मां प्रति इति सर्वेण समाः मां हृदय मां प्रति इति सर्वेण समाः तेन सामो तेन नाम अथकलोमम आदित्यम सप्तविदम सामोपाशितः अथकलोमम आदित्यम सर्वदा प्रति अनंतर अनर दृष्टि से सप्त साम। सामुपाशना के अलंतर फलु निश्चय अमम आदित्यम सप्तम उस आदित्य दृष्टि से सात प्रकार के अवय में आदित्य के सात प्रकार के अवयवृषांगे माने उदय काल से पूर्व से लेकर के मध्यान्ह से पहले तक तीन मध्यान्ह एक होगा और मध्यान्ह के आगे अस्त होने से पहले तीन ऐसे करके होता है सात अवित दिखाएंगे आदित्य के सात भाग में आदित्य की दृष्टि करके सात प्रकार की शाम की उपासना होता है सप्तम शाम की उपासना आदित्य दृष्टि से सात प्रकार की शाम की उपासना सर्वदा समान आदित्य को शाम कहा जाता है क्यों हमेशा समान है चंद्रमा जैसा नहीं है आदित्य चंद्रमा तो एक पक्ष में बढ़ता है एक पक्ष में कट जाता है वृद्धि क्षय वाला है किन्तु तो आदित्य न वृद्धि न क्षय दोनों से रहित है हमेशा समान रहता है इसलिए आदित्य को साम करती हैं एक हित्व सर्वदा सम हमेशा समान रहता है तेन साम इसलिए आदित्य को शांत करना शाम दृष्टि से उपासन एक हितु दूसरे जो सूर्योदय होते हैं तो सब अपने लिए ही बोलते हैं मेरे प्रति उदयगा मेरे प्रति उदयोगा सब माम प्रति माम प्रति सबकी धारणा ऐसी होती है सूर्य की तरफ देखते हैं मेरे लिए ही है सूर्य सब की धारणा ही होती है दूसरे हिंदू आदित्य के साम पर माम प्रति माम प्रति इति सर्वे सम समान सबके साथ समान है वो सभी मेरे लिए ही बोलते हैं सब सूर्य को देख करते हैं सूर्य उदय होने पर अपने पहाड़ बिहार आदि धंधे लग जाते सभी सामने तो सबके लिए होता है ना इसलिए भी शाम है दो हेतु किया एक तो चंद्रमा जैसा नहीं है वृद्धि क्षय भागी नहीं है चंद्रमा पंद्रह दिन बढ़ता है तो फिर भी क्षय हो जाता है इसलिए शाम नाम है आयु का सर्वदा सम तेरह शाम एक हेतु और दूसरा हेतु है सब लोगों के प्रति समान दृष्टि से होता है सबके व्यापार में समान है प्राणी मात्र आदित्य के उदय होने पर अपने अपने क्रिया में लग जाते हैं सबके लिए समान है इसके लिए शाम है दो हेतु दिया आदित्य को शाम होने में इसलिए उन आदित्य के साथ अवय दृष्टि से सात दशाम के अवयव में उपासना यह अर्थ आयोग अतः इधानी पूर्व में तो बाघ दृष्टि से सात सप्तम दशाम उपासना बताई थी अब इस समय में खलु निश्चय अमुम आदित्य समान वो आदित्य समान है सम कैसा है चंद्रमा जैसा नहीं है वृद्धिक्षय भावी नहीं है समे साम अवय विधादसो अद सपथित सामुपाशिता कहा उस आदित्य में क्या होगा समस्ते समस्ते सामे समस्त ये समस्ते एक साथ है समस्ते सामनी, सामने समस्त साम्य अवयव विभाग सात प्रकार समस्त शाम उसमें अवयव विभाग करके सप्तम शाम माने आदित्य में सात विभाग करना उदय काल से पूर्व अवस्था से लेकर के मध्यान्ह के पहले तक तीन अवस्था दिखाएंगे और मध्यान्न एक होगा चार और मध्यान्न के आगे अस्त काल के पूर्व तक तीन अवस्था दिखाएंगे कालभे आदित्य के सात अवस्था दिखाएंगे सात अवय दिखाएंगे कालभे तब तक तत्काल विशिष्ट आदित्य को भी न मानते सात प्रकार के सांप की उपासना करेगा प्रश्न होता है कथम पुनः सामत आदित्य तो शाम की उपासना करना आदित्य दृष्टि से कुछ सादृश्य तो घटना चाहिए ना उसमें सामत तो कैसे आएगा आदित्यार तो? आदि रूप से उपासना करनी है तो सामत तो दृष्टि कैसे करें क्या सादृश्य है प्रश्न आया कथम पुनः सामत्व तो आदित्य प्रश्न उठा किस प्रकार हो सकता है आदित्य में सामत्व धर्म तो उत्तर दे उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं उदगी तत्व हेतुव आदित्य सामर्थ्य हेतु हो जाता जैसे उद्गीत में हेतु बताया था प्रथम खंड में आदित्य उद्गीत में हेतु है उच्चाई संतम गायंती उदगीता ऐसे आदित्य को उदगित बोला था एक एक, एक, एक ग्यारह सात में बताया था उदगित तत्व हेतुव भक्ति में हेतु बना हुआ था आदित्य उदगित होने में आदित्य हेतु बना था इसी प्रकार कारण बताया इस प्रकार सामत्य भी हेतु है क्यों सम है इसलिए वह उच्च संतम इति उदगीता बोल दिया था सब लोग ऊपर के तरफ हो करके आदित्य का गन करते हैं इसलिए उदगीता ऐसा बोला था प्रथम अध्याय में एक ग्यारह में बताया था इसी प्रकार यहां यहाँ आदितेश करके बताया आदित्य से साम्य हेतु या सामत्व हेतु क्या हेतु है सब मान सर्वदा सम है इसलिए उसको शाम कहा गया आदित्य को कहा कौन ही समादित्य काम समा, सर्वदा समा का। समान है वो वृद्धि क्षयाभा चंद्रमा ने वृद्धि और क्षय दो धर्म लगे हुए होते हैं पंद्रह दिन वृद्धि तो पंद्रह दिन क्षय ऐसा आदित्य में नहीं है वृद्धि क्षय दोनों का अभाव वृद्धि क्षयाभा ये आदित्य में समता है तेरह हेतु न ये हेतु के कारण साम आदित्यो एक आदित्य को सा दूसरा हेतु देते हैं माम प्रति माम प्रति यदि तुल्यां बुद्धि उत्पाद थी सबके सूर्य उदय होते तो मेरे लिए उदय हुए सब ये समझते हैं क्या अपने अपने व्यापार में लगना है सबने सूर्योदय होने पर अपने अपने धंधा जो होगा उसमें लगते हैं प्राणी मात्र पशु पक्षी कोई भी हो सूर्योदय होने पर प्रकाश मिलता है प्रकाश होने पर अपनी क्रिया करने लगते हैं तो माम ये दूसरा हेतु माम प्रति माम प्रति यदि तुल्याम बुद्धि में सबके लिए समान बुद्धि उत्पन्न करा देता है कि मेरे व्यापार शुरू हो जाता है बेरडिय सूर्य हो जाए हुआ सब यही मानते हैं तुल्य बुद्धि को उत्पादन करता है अतः सर्वे समान इसलिए सबके साथ समान है वो इसलिए भी साम है वो दोहे कृतियां ये तो वृत्ति क्षय का अभाव है इसलिए साम है दूसरा सबके लिए समान है प्राणी मात्र के लिए समान है, है। इसलिए वो शाम अतः समान समत्वाद्य समय है सबके लिए समप्त होने तो के कारण शाम कहा जाता है आदित्य को ये उदगित भक्ति सामान्य वचनादेव लोकादिशु उतम आद हिंकार आदित्य गम्यिंकारादित्य कारण तो मुक्त जाते हैं उदगित भक्ति सामान्य के कथन कर का से कथन किया उदगित भाव का सागिर से कथन किया तो उदगित में पहले हिंकार आता है सभी जानते हैं इस बात को कहा उदगित भक्ति सामान्य वचनादेव उद्गित भाग्य सादृश्य वचन के, के कारण लोकादिषु जैसे लोकेशु पंचविधम साम उपास उपास दीप्ती अध्यय के द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में आया था अयं को अहिंकार इत्यादि आया था तो उदित पहले पहले अहिंकार का नाम आया था वहां उदगित भक्ति सामान्य वजन आदे उदित के अवय सादृश्य कथन के द्वारा ही लोकादिषु उक्त साम्य लोकादि में जो कहा गया सामान्य है सबसे पहले हिंकार की प्रस्ताव आता है लोक में सबसे पहले पृथ्वी और वहां साम्य हिंकार ऐसा होता है तो सामान्य हिंकारादित्यम गिंकार तो, साम्य आदि है ये लगता है प्रथम है ये जाना जाते है इसी हिंकार आदित्य कारण हिंकार तो को का आदि होने में कारण नहीं बता आदित्य विषय में कारण नहीं बताते सामतव्य पुनः सवितो और अनुत्तम कारणम न सुबोधन कहते हैं सामतव होने में आदि होने के लिए तो हिंकार आदि शाम के अवैध के साथ में एक एक जुड़ता जाएगा और कहना नहीं पड़ेगा क्यों सामत होने में क्या हेतु है आदि तो को साम कहने में क्या हेतु है कहा सवितुरुत्तम कारण सविता में नहीं कहा गया कारण है न सुबोधम कारण ज्ञान नहीं होगा इसी समत्तम भूत सामत्व विषय बता लिया ठीक है देखें <coughs> सर्वदा इत्यादि वाक्य उत्तरत्व आदित्य है तो कोसौ सर्वदा समो कोशव प्रश्न था कौन है आदित्य सम होने वाला तो कहा था हमेशा समान आयो यही कहा था कोशौ इत्यादि वाक्यों ने कहा उत्तर दिया सर्वदा सम प्रतिक्षया बाबा इत्यादि कहा था सम्रमा जैसा नहीं है हमेशा समान जैसे सम आयो नोदेता देता इत्यादि दर्शनार्थ आगे इसी में आएगा जो यह आदित्य जो है न उदय होता है न अस्त होता है उस स्थिति में जाने के बाद जब तक पूर्व में उदय होगा पश्चिम में अस्त होगा जब तक दक्षिण में उदय होगा उत्तर में अस्त होगा जब तक पश्चिम में उदय होगा उत... पूर्व में अस्त होगा इत्यादि हो बताने के बाद आगे उर्द्व होकर के रहेगा रहे अकेला रहेगा न अस्त होगा ना उदय होगा ऐसा आगे इसमें आएगा नवदेवता और इत्यादि तीसरे अध्याय आएगा तीन ग्यारह एक में आएगा तो रोदेता इत्यादि अवसर कहता है वृद्धि क्षया नहीं उदय भी नहीं अस्त भी नहीं आदित्य में उदय अस्त नहीं होता है वो तो हमारी दृष्टि जब तक आदित्य के साथ पड़ती तब तक हम उदय समझते हैं हमारी दृष्टि से दूर हो जाते हैं तो हम अस्त समझते हैं आदित्य में उदय अस्त्र कभी नहीं है हमेशा प्रकाश खुल जाए उदय अस्त्र से रहें वो तो पूर्व में उदय वाने पहाड़ में पहाड़ में दिखाई पर्वत में दिखाई पड़ता है यहाँ तो ये पर्वत जाने के बाद वो दिखाई देना बंद होता है अस्त हो गया उदय हो गया अस्त कहा उदय है ऐसा जैसे मैं हम उदय बोलते हैं उसके पहले भी उदय था उदय दिखता है वहां उदय अस्त से रहित होता है मुख्य बात है एक कहेंगे नो देता अस्त देता है यही है इसलिए शाम है उदय अस्त नहीं है वृत्तिक्षयादी नहीं है उदय अस्त नहीं है इसलिए शाम है दूसरा दिया माम प्रति माम प्रति इति सर्वेण ने सबके लिए समान है वो सूर्योदय होने पर सब प्राणी मात्र अपना व्यापार में लग जाते हैं अपने क्रिया में लग जाते हैं रात भर सोते हैं अंधेरे में का, कार्य नहीं कर पाते सूर्योदय होने पर, पर अपने कार्य में लग जाते हैं सबके लिए समान है इसलिए भी समय कहा था कहते हैं अन्य शब्द से अन्यत्रण केंद्रित निमितमित आदित्य से सहमत तद वेदानकारित्युतो निमित्त इति आसंका अन्य शब्द को अन्यत्र रखना वृत्ति शब्द अन्य है अपना अर्थ छोड़कर के अन्यत्र प्रयोग करना आदित्य शाम नहीं है शाम शब्द का कर प्रयोग करना आदित्य अन्य शब्द का वृत्ति अन्यत्र करना अन्य शब्द से अन्यत्र वृत्ति नामतर है किन्तम कुछ निमित्त के बिना नहीं हो सकता कोई निमित्त चाहिए अन्य शब्दों को अन्यत्र प्रयोग करना कोई ना कोई निमित्त होना चाहिए सादृश आदि को न जैसे सिंह शब्द है एक बालक के लिए प्रयोग करने के लिए क्या होगा सादृश्य के कारण क्रूरब्त तो तो सुरक्त धर्म दिखाई पड़ता है सिंह बालक को, को बोल दिया जाता है अन्य शब्द है अन्यत्र होने वाला शब्द और अन्यस्त्र सिंह के लिए प्रयोग होने वाला शब्द का यहां प्रयोग किया जा रहा है कुछ विशेष धर्म चाहिए अन्य शब्द से अन्यत्र वृत्ती अन्य शब्द का अन्यत्र जो प्रयोग करना है जैसे सिंह माणव का हरि होता है उसका निमित्त के बिना।, निमित बिना नहीं हो सकता आदित्य से सामत्य गुरु उच्च अतिथ्य आदित्य में सामत्व को यदि हेतु बनाया जाता है आप कह रहे हैं सबके लिए समान है उदय रास्ता नहीं है इसलिए वो साम है कहा तो आदित्य में जब सामत्व हेतु बताते आप सामत्व तो शाम का अर्थ तो क्या मुख्य बात होता है वेद आप प्रयोग कर रहे हैं आदित्य में अन्य शब्द का अन्यत्र वृत्ति दिखा रहे हैं शाम शब्द का प्रयोग आदित्य में कर रहे हैं तो क्या वह सादृश्य क्या है कित सात प्रकार का भेद अहंकार प्रस्ताव विभिद आदि उपद्रव निधन आदि जो सात होंगे तद भेदानाम साम भेदानंकारादित्यंकार आदि है क्यों नहीं कहा गया है अहंकार के आदि करके क्यों नहीं कहा शंका आ गई तो इसको इसक्रते हैं ये तो पहले हो चुका अहंकार आदि होता है करके कहा आया उदगीत सामान्य बत क्या अवय का सादृश्य के कारण ही लोकादिशु इत्यादि आया था अयम अयम्बावलोको अहंकार अयम लोग हिंकार इत्यादि आया था तो ये अहंकार आदि में तो प्रथमता ही है पहले से सिद्धाम के अवय में एक आत्वा सामान्य उद्या सामान्य बता दिया इसलिए हिंकारादित्य हिंकार आदि हिंकार है शाम जाना जाता है इति हिंकार आदित्य कारण महत्व इसलिए हिंकार में में होने में कारण नहीं कहा जाता है तो पता लग चुका है कहा सामर्थ्य पुनः सबितु अनुक्त कारण सामर्व के विषय में जो कहा नहीं था अभी तक कारण इसलिए यहां पर दो हेतु दिया सबके लिए समान है अथवा वृत्ति क्षय नहीं है इसलिए शाम कहा आदित्य से उदी थे सह ऊर्द्वत्व सामान्य दिया आदित्य का उदगित के साथ में उर्धत्व सामान्य है पहले कहा था न एक तीन एक में कहा था प्रथम अध्याय तीसरा खंड प्रथम मंत्र में आया था आदित्य उदगित ऐसा आया था उदगित आदित्य से ना सह उदगित के साथ उर्धत्त सामान्य था क्या सामान्य था तो उर्दत्त ऊपर उठा हुआ को उद्गी बोलते हैं और आदित्य ऊपर है उदत्त सामान्य बता स्कृत्यातम तद अनुसारेण अस्मद उक्त प्राथम्य आदि सामान्य इसलिए इसी के आधार पर हमने भी कहा हुआ जो प्राथम्य आदि सामान्य है यथा पृथ्वी आदि से अहिंकार जैसे पृथ्वी आदि में अहिकार पृथ्वी आदि को अहिंकार बोला था पृथ्वी अहंकारा देवनिगर अंतरिक्ष प्रस्ताव इत्यादि कहा था पृथ्वी आदि में अहिंकारा रुप से जाना जाता है तथा आदित्य प्रभेदारम अभी हिंकार आदित्यम इस प्रकार आदित्य जब आएगा भेद आएगा आदित्य का साथ भेद आएगा तो हिंकार आदि को एक एक करके जोड़ते जाएंगे पहले जैसे जोड़ रहे थे वैसे जोड़ेंगे एक कारण हिंकार सत्य अवगम जाना जा सकता है ये श्रुतिया तेसाम तब राह में नौतम इसलिए श्रुति के द्वारा आदित्य में जो आदित्यदि तो कहने में नहीं कहा श्रुति ने नहीं कहा नौतम कारण इत्यादि कहा तर ही सामत्व कारण उत्प्रेक्षा असंभवात संभवात न वक्तव्य मे सामत्व में भी कोई कारण की कल्पना की जा सकती है उत्प्रेक्षा मैंने कल्पना तो उसको भी नहीं कहना चाहिए सामत्व विषय असामत्व विषय में क्यों कहा ये कहा था तो कहते हैं असामत्व विषय में नहीं कहा था पहले आधी आदि शब्द तो कई बार बोल चुके हैं वो पता है धिकार आदि का और आधी आदि का तो हो चुका है किन्तु सामत्व के विषय में तक नहीं कहाता ही कहा सामत्य पुनर्मृत्तम कारणम न सुबोध इसलिए समत्व उत्तम बोल है समत्वम तथा निमित्तम आदित्य में समत्व साम के साथ में क्या सादरी समत्व सादृश्य है टिप्पणी की धीरे सामान्य कहते हैं दो नंबर टिप्पणी की अतः सामान्या सामान्य जो प्रथमांत दिया है पंचमें अंत युक्त है बोलते हैं तेन वा सा सामान्य तेन बा तेन तृतीयांत साइसा वैसा घर तेन साम ऐसा कर देना पाठ आगे पार। <coughs> मंत्र है भूतानि भूतानि तस्ता इति विद्या तस्य एतस्य द पशुन्वायत्ता कस्माकुकारगिरो सां तस्तायत्ता कशुरोदया तस्य पशवो अन्वायत्ता तस्ंग कहते तस्त्ये कुश आदि में आदि इन सर्वाणी भूता अन्वायत्ता ये सारे के सारे प्राणी आदित्यम है आदित्य के बिना जीवन नहीं है किसी भी प्राणी की भोजन पानी कुछ भी नहीं हो सकता आदित्य के बिना कुछ भी क्रिया करनी हो प्रकाश की आवश्यकता है अधेरे में कुछ कार्य नहीं हो सकता तस्मिन कुछ आदित्य में ईमानी सर्वाणी भूतानी सारे प्राणी जितने सारे भवंती भूतान जितने होने वाले को भूत कहा जाता है इति भूता जो होते हैं उनको भूत उत्पन्न होने वाले सारे भूत हैं जो भी उत्पन्न होने वाले वो भूत तो उस आदित्य में सर्वाणी भूतायता सारे प्राणी अनुगत हैं ऐसा समझे ऐसा समझे उपासन अब कहते हैं यद पूर्वोदयायंकार आदित्य में उदय होने के पहला अवस्था जो अरुणोदय काल है लाली लालिमा जो आ जाती है पूर्व दिशा में जो लाली लालिमा छा जाती है उदय होने से पूर्व काल यद पूर्वोदयात पूर्वोदयात प्राक पूर्व पूर्व उदय से पहले उदय होने से पहले जो स्वरूप होगा आदित्य का सहिंकार है वहां उस आदित्य में आदित्य दृष्टि हिंकार की उपासन करें तो अरुणय कालिक जो आदित्य का स्वरूप है वह दृष्टि से हिंकार भक्ति का उपासन करें शाम का जो अवैध प्रथम है हिंकार तदस्य पशु अवैध अश आदित्य तदरूपम वो जो रूप है उदय काल से पूर्व रूप और काल जो होता है पूर्व दिशा के तरफ सूर्योदय से पहले जो तो लालिमा दिखाई पड़ती है और बोलते हैं उस आदित्य का रूप अश्य तदरूपम इसका जो आदित्य का स्वरूप है उदय काल से पूर्व रूप पशु अनुगत उस रूप में पशु अनुगत है पशु आश्रित है उसमें पशु आश्रित तस्मा अत्य हिम इसलिए क्या हिम ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं पशु प्रात काल होने से पहले वो बोलने लग जाते हैं पशु हिम गुरबंति आपको पता नहीं हुआ आप कमरे के भीतर पड़े होंगे क्योंकि तो पशु को पता होता है वो बोलने लग जाते हैं ऐसी स्थिति हिंगार तदस्य पशु अनुता अश तदरूपम अश्य, अश्य आदित्य से तदरूपम उस आदित्य का वो रूप है उदय काल से पूर्व रूप और अरुणोदय काल जो होता है उस रूप में पशु अनुगत है आश्रित है तस्माते है हिंकुर इसी कारण से उसमें आश्रित है उस रूप में आदित्य के रूप में इसलिए हिंग करते हैं उस काल में हिंकार भाजी में ही ये तस्य सामने इस शाम का आदित्य के जो प्रथम रूप है इस शाम का हिंकार भाजी हिंकार पशु हिंकार के भागी होते हैं उसके हिंकार के पात्र हैं वो पशु टीका ठीक कहते हैं समा सर्वे उत्तम व्यक्ति है सबके साथ समान है ये सात अवैध दिखाएंगे सारा प्राणी उसमें अनुगत दिखाएंगे एक एक करके अभी पशु अनुगत दिखाए सबके लिए समान है वो पशु के लिए भी है वो आदित्य केवल आपके लिए नहीं सबके लिए अवगत आदित्य के बिना कोई प्राणी क्रिया कर ही नहीं सकता ऐसी इसलिए आदित्य के रूप में शब्द उपासना भी की जाती है समय सर्वे में एक उत्तम व्यक्ति करते हैं सबके साथ समान है आदित्य जो पूर्व मंत्र ने कहा था उसको करने करते हैं क्या करते हैं या पशु के लिए दिखाएंगे तस्वीर नीति आदिवासी में आदित्य अवयव विभाग सह उस आदित्य में प्रत्येक अवयव का सात अवयव का विभाग करेंगे आदित्य काल विशिष्ट करके आदित्य का भेद करेंगे उदय काल से पूर्व काल विशिष्ट आदित्य अलग और उदय आदित्य अलग उदय के बाद आगे का अलग और मध्यान्ह के पूर्व अवस्था उसके बाद अलग से भेद करेंगे काल विशिष्ट होने से व्यक्ति भेद हो जाता है तस्वीन आदित्य अवयव विभाग से उस आदित्य में अवयव का विभाग के द्वारा सात अवयव की कल्पना करेंगे आदित्य में इमानी बक्षमाणानी सर्वानी भूतानी अनुवादित है कहे जाने वाले सारे प्राणी जो जो होंगे इस मंत्र में पशु आएंगे आगे और भी आएंगे मनुष्य आदि आएंगे आगे तो बक्षमाला सर्वानुभूतानी कहे जाने वाले सारे प्राणी अनुवाय प्राणी आश्रित है सबके सब अनुगत है वो दिखाना है अनुगतानी आदित्य में उपजीव्य विद्या आदित्य को आश्रय करके जाने ये आदित्य में आश्रित है ऐसा जाने ये उपजीवक है आश्रित है ये और वो आश्रय है आदित्य आदित्य के बिना कोई काम कर नहीं सकते ये उपजीवक प्राणी सारे उपजीवक है और आदित्य होता है उपजीव्य जीवन दान देने वाला ऐसा हो है उस तरह से जाने आदित्य ही इनका जीवन नाम देता है ऐसा सामने कदम कैसे कहा कैसे घटा है तो कहा तदित्य उस आदित्य का यदि तो पूर्वोदया धर्म रूपम तो पूर्वोदय उदय काल से पूर्व धर्म है उसका लालीमा भी दिखाई पड़ता और है और उदय तो? काल लोग होते हैं आदित्य एक गये परन्तु काल से आदित्य भेद हो जाता है कालभेद से व्यक्ति भी न जाता है पूर्वोदयात रूपम धर्म रूपम जो उदयकाल से पूर्व रूप है उसका आदित्य का सब हिंकार है वो जो रूप है वो हिंकार है उस रूप में उस रूप दृष्टि से हिंकार की उपासना करें हिंकार भक्ति सात अवयव का एक भाग है भक्ति माने भाग एक अवयव है तत्र तथा सामान्य उसमें सामान्य है तथा मान प्राथम इधम प्राथम्य क्या सामान्य प्राथम्य आदित्य की शुरुआत वहां से है और यह शाम की शुरुआत अहिंकार से है प्राथम्य से आदृश है दोनों आदित्य की जो प्रारंभिक अवस्था यही तो है और काल है वहां से आरंभ होना आदित्य में ताम्यम ये सामान्य प्राथम्य सामान्य है यो सामान्य तिंकार भक्ति रूपम जो अहिंकार भक्ति स्वरूप है तद आदित्य शाम पशवो आदित्य उस आदित्य का उस धर्म में पशु लोग पशु आश्रित कहा गवाद मान अनुगत आश्रिता तद भक्ति रूपों को भी जीवंती उसी भाग, भाग का आश्रय लेकर के जीवन यापन करते हैं पशु यस्मात एवं ऐसा उसके आश्रित होकर के जीवन ले रहे पशु इसलिए तस्मात् मत पशवा हिम कुर हिंग ऐसा शब्द उच्चारण करते हैं पशु प्राग सूर्योदय से पहले हिंग ऐसा आवाज़ करेंगे आप घर के भीतर सो करके बैठे होंगे आपको उदय है कि आसने पता नहीं लगेगा आप तो अच्छी नींद में पड़े होंगे किन्तु तो पशु चल जाते हैं आप समय में वो तो बोलने लग जाते हैं चिड़िया बोलने लग जाती है आपसे तो अच्छे हैं <laughs> हमसे कम समय से उठते हैं वो कहते हैं कौवा को लोग निंदा करते हैं कौवा कौआ है ना? निंदा करते हैं किन्तु तो कौवा ने एक बार कहा देखो भाई दो वस्तुओं में मैं आपसे अच्छा हूं मनुष्यों से कहा एक तो आप सूर्योदय होने के बाद भी सोते रहते हो मैं पहले उठ जाता हूं मैं पहले उठता हूं कौआ आपसे पहले कुं कु करने लग जाएगा और दूसरी बात है कोई वस्तु सामने हो मैं अपने सारे भाई बंधु को बुला के खाता हूं मैं अकेला नहीं खाता और आप अपने घर को दरवाजा बंद करके खाते हो आपके और मेरे में अंदर है कौआ के सामने कोई वस्तु आए तो आप पहले आवाज करने लग जाएगा फिर पहले खाना नहीं कुछ पूछने हर के मारे हो जो भी हो अपने भाई भक्तों को बुलाता रहे वो आपसे अच्छे लक्षण है तो उसने या आपको आप उसकी निंदा करते हैं कौआ करके गुणग्राही होना जाए, दत्तात्रेय महाराज जी जैसे हो जाएं, तो आप सबसे गुण ले सकते हैं ही होना चाहिए आदित्य आदित्य इसलिए वो इंकार के पात्र होते हैं ये पशु जिसके सूर्योदय के पूर्व काल में हिंग ऐसा शब्द करते हैं पशु इसलिए वो हिंकार भागी इंकार जो शाम का अवयव है उसके पात्र होते हैं ये पशु का भक्ति भजन शीलतवार उसी भाग के वो मानी स्वभाव बन गया उसको भजन करने का सेवन करने का स्वभाव बन गया उनका भजन सेवा भजन माने सेवा, हिंकार के सेवन करते हैं पशु सावन के जो हिंकार है उसका सेवन करते हैं कहा ते एवं बर्तन ते इसलिए पशु इस प्रकार कहते हैं कहा दो नंबर तिप्पणी में कहते हैं स्माद एवं तस्मादृति तस्माद कहा यस्माद एवं तस्माद कहा था उसी के तस्माद का कर व्याख्या करते हैं हिंकार भाई बही इत्यादि कहा ठीक वेदन प्रकार प्रश्न पूर्वक जो जानने का प्रकार किस प्रकार जाने आदित्य के सात रूप में सात इसका हिंकार आदि आदित्य के सात रूप दृष्टि से हिंकार आदि उपासना कैसे जाने सात रूप कैसे जाने कहा कथम प्रश्न किया है तो सात रूप दिखाया पूर्व उल से पूर्व धर्म जो होगा वो आदित्य का रूप है कहा ठीक है धर्म रूपम सुख करत्वा धर्म रूप क्यों सुख देने वाला है प्रात काल की निद्रा बड़ी अच्छी होती है बड़े आनंद देने वाले पशु तो खुश हो जाते हैं और खाने पीने मिलेगा इसलिए हेन करते हैं अब अदेरा चला गया प्रकाश आने वाला है खाने पीने मिल जाएगा मनुष्य को अच्छी नहीं आती है इसलिए अच्छा लगता है वो समय रात भर तो निधर आए वो समय बड़ी अच्छी नहीं आती है मनुष्य धर्म का कार्य आत्मा का रूपों है वो धर्म का कार्य होता है रूपो मान धर्म का फल होता है सुख उस काल में सुख मिलता है सब प्राणियों को अपने आहार विहार के मौका मिलने वाला है सब खुश हो जाते हैं रात भर की भूख है अब कुछ काम करेंगे कुछ खाएंगे पिएंगे, हर प्राणी के लिए सुख होता है वो समय क्यों तो धर्म कार्य प्रम तो रूप धर्म का कार्य सुख होता है वो स्वरूप उदय काल के पूर्व रूप और अरुणोदय काल ऐसा होता है तब दृष्टिया हिंकार उपासना प्रार्थना होती उस अरुणोदय कालिक सूर्य के रूप दृष्टि से इंकार की उपासना करने क्या हित तो होता है क्यों सात अवयवों में सूर्य का सबसे पहला अवयव है और सात सामने सबसे पहले यही तस्माद इत्यादि कहा था अधिकांश बताया था टीका ने तद भक्ति भजनशील पद इत अस्मात्त ही संबंध है तदमित के पहले तस्मात पद देना चाहिएगा एक पहले नहीं देना चाहिए तद भक्ति अहंकार भाजवे ख्या सामना तस्मात तद्भव की भजन शिल ऐसा पाठ होना चाहिए प्रकार बोल रहे हैं प्रकार ऐसा तीन नंबर की ने कहा तस्मात तद भक्तिशिलक पद इतवा अनु तद्भव तद भक्तिशीलवाद वहां अन्वय करना होगा ऐसा तस्मात तद्भव भक्तिशील पद ऐसा अन्वय कर लेना समानाधिकरण तो पंचमी दोनों तस्मात तद भक्शील पद में तस्माद भी पंचमी है की शिलत पद पंचमी समानाधिकार में विशेषण विशेष भाव है आगे मंत्र है अथ यथबोदीते सस्ताव सद मनुष्यान्वायत्ताशंसा काम प्रस्ताववाजिनो ये तम सा प्रस्ताव सस्तावस मनुष्यान्वायत्ता प्रस्तावते प्रस्तुति काम प्रशंसा काम प्रस्ताव भागीरोम आदित्य का दूसरा अवय होता है उदय काल अथा यद प्रथमोदित्य सबसे पहले उदय काल जो हमारे दृष्टिगोचर होते हैं आदित्य उस काल में सब प्रस्ताव है ये बात प्रस्ताव माने उस रूप में प्रस्ताव भक्ति का उपासना करें। शाम पर जो दूसरे नंबर में प्रस्ताव है यहाँ यह दूसरे नंबर में हो गया उदय काल विशिष्ट हैं। उस अवय में उस अभय दृष्टि से प्रस्ताव भक्ति की उपासना करे क्यों तदस्य मनुष्य अनुवाद उस काल में कहते हैं उस आदित्य के रूप में उदय कालीन जो स्वरूप है उस रूप में मनुष्य आश्रित करते हैं क्यों तस्मात्म सूर्योदय होने पर सब नमस्कार करते प्रशंसा करते सूर्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव दो होगा माने प्रस्तुति योगा, होगा प्रशंसा भेद है और वह प्रत्यक्ष भाव से क्युति करना है प्रस्तुति का और प्रशंसा करते हैं आदित्य की माने मंत्रादि बोलते हैं उनको नमस्कार करते हैं उदयकालीन प्राणी मनुष्य प्रस्ताव भागी में ये थे सावन इस शाम का आदित्य का जो प्रथम उदयकालीन रूप है इसका प्रस्ताव भागीदार होते मनुष्य <coughs> प्रस्तुति करते हैं प्रशंसा करते हैं उस आदि की स्तुति आदि करते हैं प्रस्तुति होता है परोक्ष रूप से करना और ये प्रशंसा है प्रत्यक्ष रूप से करना सामने करने का नाम है प्रशंसा और पीठ के पीछे करना है प्रस्तुति कितना कहने भेद होगा वास्तव में कथा यद प्रथमोदित सवित्री रूपम जो प्रथम उदय काल में सविता का रूप है जो स्वरूप है तद अश्य आदित्याख्य से सामना सब प्रस्ताव इस आदित्य रूप सामना का वो जो रूप है का, उदय काल उसमें के प्रस्ताव उसमें उस रूप में प्रस्ताव की उपासना करे उस रूप से दृष्टि से करा तदस्य मनुष्य अनुवायता करे का तो। उस काल में तो मनुष्य जरूर उठा हुआ होगा उठ करके सूर्या देगा सूर्य की प्रार्थना करेगा सभा वित्री मंडल मध्यपी कुछ बोलेगा कुछ न कुछ करेगा अथवा रिजर्व करेगा पास ना उस काल में भी सोता हो तो मनुष्य नहीं हो सूर्योदय काल में भी सो रहा हो मनुष्य नहीं वो मनुष्य अनुवाय करता कम से कम उसमें तो उठना चाहिए अर्योदय काल न उठा कम से कम उस काल में तो उठना चाहिए अथा यदि प्रथमोदित सवित्र रूप प्रथम उदय काल में जो सविता का स्वरूप है तद तो मने उस रूप में से आदित्य अक्षसामना आदित्य रूप सामना का सब प्रस्ताव उसको साम प्रस्ताव भक्ति से उपासना तदस्य वो पहले जैसे व्याख्या है मनुष्य आश्रित है उस रूप में तस्माते प्रस्तुति में प्रसंसता कामयं कहा इसलिए प्रस्तुति और प्रशंसा दोनों हैं। करते हैं उसका प्रत्यक्ष रूप से भी परोक्ष रूप से स्तुति करते हैं प्रशंसा करते आदित्य की परोक्ष रूप से जो प्रशंसा करेंगे स्तुति कहते हैं और प्रत्यक्ष में करेंगे तो प्रशंसा होता है कहा प्रस्तावी वही जिससे कि ये प्रस्ताव भागी है ये मनुष्य रूपी शाम का इसलिए आदित्य की प्रशंसा करते हैं ठीक है सवितरी दीते सती उदीते सती सविता में जो प्रथम उदय होने पर तस्य रूपम जो सविता का रूप होगा उदय काल में तब दृष्टिया उस रूप दृष्टि से प्रस्ताव से उपासित प्रस्ताव भौतिक उपासना करनी है द्वितीय नंबर में पूर्व स्मारेतु यहाँ क्या है पूर्व की अपेक्षा अनंतर उसके अनंतर है, है यथा उदयात प्राचीन रूपम पशुधेर उपजीप्य थे जैसे उदय काल से पूर्व रूप से और हृदय काली रूप में पशु आश्रित होते है आश्रित है तथा इत्या पूर्ववत बोल दिया पहले जैसे समझना या मनुष्य आश्रित है इसके इसलिए आदित्य की क्योंकि करते हैं कुछ पाठ पुट करने लग जाते हैं कुछ जप करते हैं कुछ करते हैं ठीक है पुष्प काल उदया पर रूपम मनुष्य में जीवनती है उदय काल के आदि का जो रूप है उदय काल से पूर्वनाये उदय के काल के रूप मनुष्य उसमें आश्रित है तथा लिंगम आ इसमें एक गमक देते हैं हेतु देते हैं तस्मात इत्यादि तस्माते प्रस्तुति प्रशंसा न इसलिए आदित्य की प्रशंसा करने लग जाते हैं उस काल में माने सूर्योदय काल में स्नान करके कोई अर्घ्य देगा कोई कुछ करेगा आदित्य की आदि करने प्रत्यक्ष परोक्ष भावना प्रस्तुति प्रस्तुत है प्रस्तुति कामा और प्रशंसा कामा दो दिया है मंत्र में तो क्या अर्थ करेंगे प्रस्तुति और प्रशंसा का क्या भेद होगा संस्तुत स्तस्तुत दोनों धातु एक ही अर्थ में है प्रभ लगाने के लिए प्र पूर्वक संस्तुत धातु है और इधर तू ये तो वही प्रपूर्वक है प्रस्तुति और प्रशंसा में क्या होगा प्रशंसा में शुद्धातु सिद्ध विदाध करके ताप लगा करके प्रशंसा बना लिया है और प्रस्तुति में है।, है तो अर्थ एक ही है दोनों तो का क्या होगा इसका तो कहते हैं प्रत्यक्ष परोक्ष भाव देना प्रस्तुति प्रशंसा प्रस्तुति शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष और प्रशंसा का परोक्ष आगे जाते हैं मंत्र अक्ष अथ यमलायांस तयांशि अन्वायत्ता तस् अक्षे अनारम्भ आदा आत्मानं दाजी दाजी तस्य संगमेलांस तयांशि अन्वायत्ता अंतरक्षे अनारमान आदा तस्य आदिभागिने अतः संगम बेला आया वो संगम बेला सूर्य के किरण जब यहाँ भूमंडल पर आ जाते हैं तो संगम बेला हमारे साथ सूर्य के किरण का तो संबंध होगा सूर्योदय के बाद कुछ समय तो लगेगा ना वहां से यहाँ पहुंच रहे हैं हम सोचे एकदम आ गए एकदम नहीं आता तो कुछ क्षण लगता है काफी क्षण लगेगा वहां से यहाँ आने आपकी दृष्टि पहुंची है वहां से आने में समय लगेगा तो संगम बेला होती है किरण का साथ उन प्राणियों के साथ जो संबंध होता है सूर्य के किरण के साथ अतः अर्थात संगम बेलायाम स आदि जो रूप होगा आदित्य का उस, उस समय में माने समय उस समय में जो आदित्य का स्वरूप होगा स उस रूप दृष्टि से आदि भक्ति का उपासना करें अहंकार प्रस्ताव आदि तीसरे भाव है सामने कर तदस्य बयांश अनुवाद अश्य इसमें क्या होगा आदि आदि माने ओंकार है वो आदि शब्द का तो ओंकार है बर्मा में आदि बताया तरह से बयांशी उस, उस रूप में जो तो तृतीय रूप है आदित्य का संबंध ला उसमें पक्षी जितने भी है सब अनुगत है आस्तित्य का तस्मात उसमें अनुगत है इसलिए जब सूर्योदय हो जाता है तो उसका पक्षी क्या करते हैं जब या सूर्य के किरण आ जाते हैं तो तस्मात ता पक्षी जितने भी बयांशी अंतरिक्ष अनारंभ किसी आलम बन के बिना किसी सहारा के बिना रशि भी नहीं है मार्ग भी नहीं है कुछ भी नहीं अंतरिक्ष आकाश में अनावलंबान बिना आश्रय के आत्मानम आदाय आत्मान अपने को लेकर के पूरे शरीर लेकर परिपतन दी इधर उधर भ्रमण करने लग जाते हैं कोई आश्रय लिए बिना और अपने को उड़ा लेते हैं इधर उधर उड़ाते सूर्य तिर आ जाते पक्षी इसलिए आदि भागी नहीं होते आदि के पात्र है ओंकार के पात्र है पक्षी आदि मानी गर्व में आदि होते हैं ओंकार उसके पात्र पक्षी को कहते हैं जब संगम बेलाया संगम बेला क्या होता है तो कहते हैं गवाम रश्मि नाम संगम संगमनम मैं गवाम रश्मि नाम समानाधिगम सकती है गो शब्द का पाक्य होता है रश्मि जिसको गवाक्ष बोलते जो रोशनदान को पहले जमाने में जो होते थे लकड़ी के बनते थे तो गवाक्ष करते थे माने रश्मियों का संगम काल है वो गवाम रश्मि नाम संगमान संगम हो यश्याम बेलांग माने गो शब्द का अर्थवत तो रश्मि सूर्य के किरण को भी गो शब्द से कहा जाता है इंद्रियों को भी गो बोलते हैं गो गोचर जहाँ लगे जाए सोशब्दना मिथ्या जानो भाई माया जानो भाई वहाँ गोचर माना इंद्रिय गोचर गो शब्द इंद्रियों में प्रयोग होता है गो माने गाय भी होती है तो यहां गो माने रश्मि सूर्य की किरण है गवाम रश्मि नाम संगमन तो सूर्य के किरण के जो संगमन है माना प्राणियों के साथ जो संगम होगा मिलना होगा संयोग होगा उस काल में जश्याम बेलाम जिस काल में हो उसको कहा संगम बेलाम अथवा दूसरे भी होता है उस काल में क्या होता है गायों के साथ बसड़ों का भी संगम होता है सूर्य और दूध निकालने लग जाते हैं वो अथवा गबाम का बदसे संगम बेला अथवा गायों के साथ में बछड़ों के साथ में गायों का संगम बेला दूध पीने की बेला बच्चों दूध पीने का समय यह भी हो सकता है संगम बेला सा बेला वेला उसको भी संगम बेला कहा जा सकता है तस्मी काल है उस काल में यद सावित्र रूप होते सावित्री संबंधी रूप को सावित्र बोला गया सवित्री शब्द से अंत करेंगे तो सावित्र बन जाएगा रूप सवित्री सविता संबंधी रूप है स आदिरो आदि आदि भक्ति विषय मानी आदि माने ओंकार आदि शब्द का तो ओंकार तथा बयांशी अनुवायित इत्यादि कहा बयांशी वाले पक्षियों अनुयाय पक्षियों का अनुगत है उस रूप में उस आदि में उस आदित्य के जो तो तृतीय रूप में यथ एवं तस्वा ये आश्रित इस है इसलिए तहानी बयांशी जो पक्षियां हैं उनमें क्या इस रश्मि के साथ संबंध होता है इस रूप में अनुगत है तो क्या होता है उनमें सामर्थ्य याद जाता है आकाश में खोखला पाना कुछ भी नहीं है कोई सहारे के बिना इधर उधर घूम जाते हैं वो हम नहीं कर सकते हम उसमें अवगत नहीं है उस रूप में पक्षी है उसमें अवगत ही कहा क्या उसमें तब वो, उस वो पक्षियां व्यांशी अंतरिक्ष आकाश में अनारंब आने मैंने अनालंबन आने बिना आलंबन के किसी सहारे के बिना आत्मान आदाय अपने शरीर को लेकर के आत्मा मैने शरीर अपने शरीर को लेकर आत्मा सबसे गलत सरि जाए अपने शरीर को लेकर आदाय लेकर आत्मान एवं आलम्बन है अपने ही सहारे से अपने को ही ले चलते हैं, दूसरा सहारा नहीं हो तो चलने के लिए स्वयं सहारा बनते हैं स्वयं को लेकर के चलते हैं, आदाय आत्मान एवं आलम्बन गृहित अपने को ही सहारा बना करके अपने को लेकर उड़ते हो परिपतन कहा गचंती इधर उधर भ्रमण करते पक्षिया आकाश में अतः आकार सामान्या या आकाश में वो चले जाते हैं इसलिए क्या होगा आकार के सादृश होने से आदिभक्तिवादी ने ये सामना कहा इसलिए आकार के सादृश्य होने के कारण वो भक्ति के भागीदार होते हैं उसमें आश्रित पक्षियां ही बता दिया थी ठीक है कहते हैं गोशब्दवाच्या नाम रश्मि नाम गोशब्द करते अर्थ रश्मि भी होती है सूर्य किरण को भी गो शब्द से कहा जाता है गोशब्दवाच्यान रश्मिनाम जगन मंडल है ना संगम जगत मंडल के साथ में संगम हो जाता है किरण यहाँ पहुंच जाते हैं वो है संगम बेला या इसी को संगम बेला कहा जाता है कहा अथवा बत्सई संगमनम इससे अथवा बच्चों के साथ गायों का जो संबंध होगा वो तो भी संगम बेला कहा जा सकता है उसी काल में दूध आदि निकालने का होता है संगम कालीन आदित्य रूपम जो किरण के भूमंडल में जो संबंध होगा उस कालीन जो आदित्य का शुरू करो रूपम आरोप उसका आरोप करके आदिभक् ओंकार से उपास्य द्वो आकार साम्य आदि भक्ति का उपासना क्या है आदित्य और आदि में यहां आदि है वहां आदित्य है तो दोनों में आकार सामान है आदित्य में आकार है आदि शब्द में आदि आ है कहा। आदि भक्ति का अर्थ कौन है ओंकार है ओंकार उपास्य द्वोकार दो दो सामान्य दोनों में हेतु है आकार सादि विषय का पक्षिण यथोक्त आदित्यूपित पक्षियों का इस प्रकार जो बताया गया तृतीय काल विशिष्ट आदित्य का रूप है संगम काल विशिष्ट आदित्य का रूप उसमें आश्रित होना ये कार्य किया बताया यथा उसमें आश्रित इसलिए जान पड़ता है पक्षियां क्यों जिस उस काल में क्या करते हैं आकाश में बिना आलम मन के अपने को अपने ही सहारा होकर के अपने को उठा करके इधर उधर भ्रमण करते होते हैं पता लगता है एक कार्य आगे बन रहा है थ यति मध्यं दिने दिनेदवान्वायत्ता तस्य सप्तमा प्रजापतना उदीतवाजिरोमति मध्यं दिने स उदीथ सदस्य देवान्वायत्ता तस्मा सप्तम प्रजापतना उदीतवाजीरोम संध्यम दिनेथ मध्यम दिनेथ मध्या तीन अवस्था पहले हो चुके हैं सूर्योदय से अवस्था एक सूर्य उदय काल एक सूर्योदय के संगम बेला तीन अवस्था हो गई और मध्यान्हीन सूर्य रूप जो होगा कहते हैं संप्रति मध्यम दिन यद रूप यार्थ रूप जो आदित्य का रूप होगा जो स्वरूप होगा मध्यान्ह में सदगीत वो वहां उस रूप दृष्टि से उदगीत की उपासना करे चौथा चतुर्था तदस्य देवा अनुगत्या करते उसमें देवतालोक आश्रित है उस रूप में आदित्य जो मध्यान्हीन रूप में देवता लोग अनुगत आश्रित है तस्मात इसी कारण से उसमें आश्रित देव प्राजापत्याम सत्तम प्रजापति के जितने संतान है सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं अयेर सत्तम विशिष्ट प्रजापति के जो संतान सबसे पीछे संतान कौन है देवता लोग हैं जो मध्यान्हीन तो सूर्य के रूप के भागीदार होते हैं इसलिए तेसा तस्मात इसी कारण से सप्तमा प्राजापत्या प्रजापति के संतानों को प्राजापत्य बोला जाता है प्रजापति के जितने संतान हैं उनमें ये सप्तम अतिशय श्रेष्ठ है अतिशय ये अतिशय्तम तम प्रत्यय बोला है विशिष्ट और उदीखित भाज्य सामने देवता लोग जो इसी है इसी उदीख भाग के भागीदार होते हैं आश्रित होते हैं इसी से जीते भाजपा कहते हैं यथ अथा यद संप्रति मध्यम दिनेम दिने, दिने यहाँ सूर्य जब न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है ऋजु अवस्था बस बीच में बैठे हैं। है ये कहाप्रति जो की जो रूप होगा मध्यन दिने मध्यान्ह में रिजु मध्यन दिने माने, समकाल ऋजु है, है सरल है वो सउद्गी भक्ति ही वो उद्गी वो तदस्य देवा मयता उस रूप में देवता लोग आश्रित हैं सायत सा, तत्काल देवताओं प्रकाश अतिशय होता है उस काल में सूर्य का प्रकाश अतिशय होता है तस्तः सप्तमा विशिष्टतमा प्राजापत्यम है इसलिए वो सप्तम है माने विशिष्टता में अतिशय श्रेष्ठ है वो प्रजापति के संतान में प्रजापत्य प्रजापति अपत्यानाम उदिखित भाजीनो ही ये प्रजापति के जितने अपत्य है संतान है उसमें में तो सामने ये श्रेष्ठ है ठीक है ऋतु मध्यम दिने जो सरल होता है मध्यम दिने उसमें ऊपर जाना भी नहीं है नीचे जाना भी नहीं बीच में बैठे हैं, तो तो सरल होता है ऐसे दिन में ये आदित्य स्वरूप जो आदित्य का स्वरूप है तदृष्टिया उदगित उपासना श्रेष्ठ हेतु का उद्दृष्टि से उद्गित उपासना में श्रेष्ठता हेतु तत्कालीन आदित्य रूप देवो देव उपजी और उत्कालीन रूप में देवता आश्रित है इसमें हेतु बताते हैं देवतनातिशया देवता भी प्रकाश रूप होते हैं और ये भी अतिशय प्रकाश होता है उसका अलग होता है तथापि तस्वीर देवर उपजित का था फिर भी प्रश्न होगा उस रूप का आश्रय कैसे आश्रित कैसे देवता लोग उस में आश्रित होते हैं प्रश्न आया तत्रह काम कैसे जाना जाए उसमें देवता आश्रित है मध्यान्ह आदित्य के रूप में प्रश्न उठाकर उत्तर देते हैं तह माने सप्तमत्व हेतु समता हो जाती है अतिशय कृष्ठ है सूर्य उसका में सबसे श्रेष्ठ होता है अतिशय प्रकाश हो जाता है और देवता भी प्रजापति का संतान अतिशय श्रेष्ठ होते सप्तमत्व हेतु नद अवगमते उसको जानना चाहिए कहा दिया दिया अच्छा ऐसे ओम आप्या महा पात्रा श्रोत महा महाया